आज बाईस जून 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर के कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग अद्वैत शिव दर्शन का अध्ययन करने के क्रम में स्पन्दकारिका के मध्य में हैं और एक चीज हम यहाँ बीच में थोड़ा सा विराम ले समझ लें कि हम जिन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते समझते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहना जरूरी है वैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो हम जिस माहौल में रहेंगे अपने आप उस दिशा में हमारी मानसिकता विकसित तो ज़रूर होगी लेकिन अगर हम उस पर बिल्कुल भी चिंतन नहीं करेंगे तो ये गति बहुत धीमी हो जाती है अगर हमको समय का बेहतर उपयोग करना है तो हम जो कुछ समझते हैं सुनते हैं उस पर कम से कम थोड़ा सा समय देकर चिंतन करें उसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि जब भी हम अकेले हों किसी काम में नहीं हों उस समय शांत बैठ ले चिंतन करें और चिंतन के कई रूप जैसे हम ये चिंतन करें कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है ये चिंतन करें कि हम कहाँ खड़े हैं हमारे भीतर चित्त की स्थिरता कितनी है सुख खाते हैं दुख खाते हैं समाज की और घर की परिवार की समस्याएं आती हैं और उन पर, परिस्थितियों के बीच में हम कितने स्थिर चित्त बने ये सब चीज़ें जब हम चिंतन करेंगे कुछ न कुछ बेहतर दिशा प्राप्त होती है साथ ही साथ अगर थोड़ा अभ्यास अकेला रहने का करें जैसा कहते हैं ना कि अकेलापन एक बात है और एकांत अलग से एकांत आनंद देता है एकांत से हम अपने आप से जुड़ते हैं और अकेलापन दुख देता है एकांत वो है जहाँ हम अपने आनंद के स्रोत की तरफ मुड़े हुए हैं भीतर झुके हैं अंदर और अपने आप को देख रहे हैं वो एकांत स्थिति देवें इसको सेटिंग की कर लीजिए तो वो स्थिति एकांत की और हम किसी की अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारे पास आए हमसे बातें करें समय बिताना मुश्किल हो रहा है अकेले बोर हो रहे हैं अकेले डर रहे हैं अकेले परेशान हो रहे हैं अपना दर्द किसी को कहना चाहते हैं किसी को राजदार बनाना चाहते हैं तो ये सब परिस्थितियाँ अकेलेपन अकेलेपन और एकांत दोनों में बहुत जमीन आसान अकेलापन उस व्यक्ति के लिए है जो पूरी तरह से संसार में डूबा मोहग्रस्त संसार से मोहग्रस्त हुआ जिसकी पूरी तरह से है जिसकी भी आध्यात्म के प्रति रुचि है झुकाव है उसके लिए वो एक अवसर है जब वो अकेला है तो वो उसके लिए अवसर है अन्यथा अकेलापन एक अभिशाप तो हम एक अभिशाप को अवसर में बदल सकते हैं ऐसे ही आज हमारी एक भी है जो बताती है कि किस तरह से हम एक अवसर को जो हमारे लिए विरुद्ध है उसको हम अपने फ़ायदे के लिए बदल सकते हैं जो एक अवसर ऐसा है जब हम परेशान हो सकते हैं दुखी हो सकते हैं जिस अवसर को हम दूर से भागने की कोशिश करेंगे कि यह अवसर कहीं ऐसा हमारे साथ नहीं आए। उस परिस्थिति में हम आध्यात्मका चिंतन कर सकते हैं और उस परिस्थिति में वो चिंतन की सफलता के संभावनाएँ ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं ऋषि कहते हैं कि ऊर्जा तो ऊर्जा है उपयोग तुम करो कैसे करना चाहते जैसे बिजली की ऊर्जा आपके घर में दे दी अब उसे आप पंखा चलाते हो ऐसे चलाते हो ट्यूबलाइट जलाते हो या उसे आग लगाते हो घर की तुम्हारी प्रॉब्लम आपको ऊर्जा मिल गई घर के अंदर अब उस ऊर्जा का क्या उपयोग करना है वही ऊर्जा आपकी जान भी ले सकती है और वही ऊर्जा आपकी जान बचा भी सकती है। अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम ऊर्जा का कैसे उपयोग करें तो अगर कोई कोई खतरनाक ऊर्जा है तो उसको भी हम अपने फ़ायदे के लिए सही दिशा में बदल सकते तो आज अब एक आने वाली है कारिका जो ये बताती है कि ऊर्जा जो हमारे लिए वो अवसार उसको हम 100 सु अवसारे में बदल सकते लेकिन ये तब हो सकता है कि जब हम जागरूक यानी जब हम आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द जिसको हम कभी नहीं भूलना चाहिए वो है जागरूकता गुरुदेव ये कहते हैं कि जीना है तो जागरूकता से जियो वरना सब जने बेहोशी में जीते अधिकतर लोग बेहोशी में जीते माना उनका क्या रहता है ये टारगेट रहता है कि अब इतने पैसे हो गए तो इतने करना है इतनी दुकान लगे तो इतने करना है इस साल ये काम हो गया तो अगले साल ये काम करना है है ना ये इस दौड़ में इतने मशगूल होते हैं हम अधिकतर लोग कि हम ये भूल जाते हैं कि ये दौड़ हमको लेके आखिर कहाँ जाएगी हम कर लेंगे ये कर लेंगे अब ये कर लेंगे इस साल ये कर लेंगे उस साल वो कर लेंगे चाहे वो दुकान वाला हो खेती वाला हो डॉक्टर इंजीनियर हो चाहे कोई भी हो हम इस दौड़ में अनायास से शामिल हो जाते हैं और उस दौड़ के अंदर चलते चले जाते हैं। इस बीच में अगर हम जागरूकता से जीते हैं तो जब भी हमारे हृदय में ऐसी कामना पर एक इच्छा जागृत होती है तो एक प्रश्न अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि इससे क्या होगा ये प्रश्न हमने अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए इससे क्या होगा जैसे अगर हम सोचे कि नहीं यार इस बार अपने नई कार लिया तो अपने आप से पूछे कि इससे क्या होगा क्या अगर कोई दुर्घटना होने वाली होगी तो टल जाएगी क्या और तो नई कार से भी हो जाएगी अगर हमें सोचे कि एक दुकान के दो दुकान तो उससे क्या होगा तो अंदर सेवाओं नहीं उससे धन ज़्यादा आएगा फिर प्रश्न करें फिर उससे क्या होगा फिर जब आवाज़ आएगा कि नहीं नहीं इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक फिर उससे क्या होगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से क्या होगा हमारी जो चेतना है उसको क्या फायदा होगा तुम्हारे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से वो सिर के ऊपर हार डाले कि चेहरे पे धूल फेंके उससे इस चेतना को क्या फर्क पड़े हमारे परमार्थ में कौन सी दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ें अगर हमें ये प्रश्न अपने आप को लगातार पूछे तो हमारी सांसारिक दौड़ क्षीण होती चलिए ऐसा लगने लगता है कि शायद हम निरर्थक दौड़ लगा रहे हैं कि अगर हम अपने आप से पूछें कि ये भी हो जाएगा तो उससे क्या होगा तो ये प्रश्न हमारे लिए ज्वलंत होना चाहिए हर चक्कर हमारे हृदय के अंदर हमेशा जलता रहना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका लंबे समय में परिणाम क्या होगा क्या उससे मेरा परमार्थ सिद्ध होगा क्या मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा क्या ये बात मेरे साथ जाएगी अगर ऐसा सब पूछो तो संसार के अधिकतर दौड़ के पीछे हमारी रुचि कम होती चली जाएगी तो इससे कुछ भी परमार्थ सत्यता नहीं दिखता तो ये गुरुवाणी है गुरुदेव ने जो मेरे को बात करते हैं मैं आपके सामने वो कर देता हूँ बोलते जब तक आप अपने आप से प्रश्न नहीं पूछोगे जागरूकता से नहीं जी सकते तो वो एक ही शब्द बार बार आएगा कि जागरूकता से जीना है और गैर जागरूकता से जी के पूरे जीवन हम जो कुछ भी करेंगे वो ये कहते हैं कि जब आप शरीर छोड़ दोगे फिर जब तुम्हारी लाश के पास तुम जब खड़े हो ये सत्य है बोलते हैं कि तुम अपने लाश के पास जरूर खड़े हो और फिर चिंतन करोगे कि मैंने जिस चीज के लिए पूरा जीवन नष्ट करा उस में से किसी एक सुई को भी मैं नहीं छू सकता और जो मेरा साथ देगा अब अगली यात्रा में आगे की यात्रा वो तो मैंने झोले में खाली रख दिया उसमें कुछ है ही नहीं कुछ ही नहीं इकट्ठा ही नहीं किया ले जाने लायक और जो इकट्ठा किया वो ले जाने लायक ही नहीं तो ये चिंतन अगर हम करें तो इसी का नाम है जागरूकता से चिन्ह अगर हम थोड़ी सी जागरूकता बनाए रखें तो जीवन में क्रांति आ सकती आगे ऋषि ये भी कहते हैं कि अगर हम प्रबुद्ध हैं तभी तो हम यहाँ हैं क्योंकि अबुद्ध और बुद्ध तो यहाँ आएंगे नहीं बुद्ध बहुत बुद्धिमान हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा कल्याण की रुचि शून्य होती बीज रूप में हो सकती है जो बीज फलित नहीं हो जब तक तो उसके कोई रुचि नहीं होती अब बुद्ध तो जड़ होता है जिसको कोई अपना पेड़ भरने से आगे को कोई रुचि नहीं होती बुद्ध होता है वो भी अपनी बुद्धि का उपयोग मात्र भोगों को कैसे भोगा जाए और नए भोग कैसे पैदा किए जाएं? उसी में अपना पूरी ऊर्जा समाप्त कर दो उसी का नाम बुद्ध जो बुद्धि अपनी समस्त बुद्धि का उपयोग मात्र भोग इकट्ठे करने में खत्म कर दो अगर हम नए नए मकान बनाते हैं नई गाड़ियाँ खरीदते हैं नए कपड़े खरीदते हैं नए नए तरह के उपकरण खरीदते हैं तो ये सब हमारी भोगवादी प्रवृत्ति है और ये ही हम बढ़ाते जाते हैं सारी बुद्धि का उपयोग हम खाली भोगों कोई छटा कर रहे हैं, कर रहे वो बुद्ध है उसके लिए भी कोई मतलब नहीं उसके आगे आप कुछ भी कहोगे जब तक कि उसके अंदर जो एक बीज रूप में अध्यात्म सबके होता है वो जब तक पल्लवित नहीं होने लगे या कम से कम अंकुरित न होने लगे जब तक हम उसको कुछ भी नहीं समझा सकते लेकिन एक होता है प्रबुद्ध प्रबुद्ध तो वो है जिसके हृदय में अध्यात्म के प्रति लगाव का पौधा पनपने लग वही हम सब यहाँ बैठे हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन का व्यर्थ नहीं चला जाए और ये सार्थकता को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। इसी का नाम है उद्यम आध्यात्मिक की दृष्टि से इसी को उद्यम बोलते हैं एक हमने पढ़ा होगा एक सूत्र शिव सूत्र में उद्यम और तो ये उद्यम है और यही उद्यम जीवन को सार्थकता प्रदान है। इस उद्यम को करना है तो हमको जागरूकता से जीना जरूर और एक है सुप्रबुद्ध जो अपनी स्वयं की चेतना को जान के आए जो अपनी चेतना में स्थिर हो चुका है यानी उसने लक्ष्य को पा लिया है तो जो दिल्ली में है उसको दिल्ली का टिकट दे के करेंगे क्या वो तो वहीं पर है जहाँ पर होना चाहिए इसलिए उसको भी किसी स्वाध्याय सत्संग किसी चीज़ की जरूरत है ऐसे लोग अक्सर बोलते हैं ना किताबों से कुछ नहीं होता किताबें अलग करो कुछ ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता सुनने से कुछ नहीं होता क्योंकि वो सब कुछ कर चुके हैं वो एक जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पर कि उनको इन सब चीज़ों का आप कोई सरोकार नहीं तो इन चार अबुद बुद्ध प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध इन चार में से खाली प्रबुद्ध जो जन हैं हम उन लोगों के लिए है ये चीज़ें कि जो आध्यात्मिक के प्रति आकर्षित हैं और जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को सार्थक करें और कैसे ये निर्थक जाने से बच जाएँ तो उन्ही लोगों के लिए हम सब ये प्रयास करते हैं तो एक बहुत तसली देने वाली बात ये रहती है कि जो सुप्रबुद्ध लोग हैं मतलब प्रबुद्ध लोग हैं उनको सुप्रबुद्ध बनने के लिए मात्र जागरूकता से जागरूकता ही आपको प्रबुद्ध से सुप्रबुद्ध बना एक पूर्ण जागरूकता की आवश्यकता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको जागरूकता से काश्मीर शिव दर्शन आपको कुछ भी करने का मना नहीं करता आप जो करते हो करो जो खाते हो खाओ जो पहनते हो पहनो कोई एक दूसरे के पहनावे पे या खान पान पे, रहन पर रहन सहन पर ध्यान नहीं देता ये कोई सरकार नहीं हमको तुम क्या खाते हो क्या पहनते हो तो महत्व है कि तुम क्या देखते हो आपकी आंखों से आप क्या देखते क्या आंखों से मित्र दिखते हैं आंखों से दुश्मन दिखते हैं आंखों से क्या प्रतिस्पर्धी दिखते हैं आपके आंखों से क्या दिखते जब आंखों में ये भेद दृष्टि समाप्त होने लगी तभी आपके अंदर की चित्त की स्थिरता भी प्रकट होने लगी यही बातें जो अभी आपको बताऊँ इन चार सूत्रों में बताए पहला है गुणानी स्पंदन निश्चंदा सामान्य स्पंद संश निश्चंद का मतलब होता है झरना या धारा आपको बता दें कि स्पंदकारी का तीन भागों में विभाजित जो हम पहला भाग पढ़ रहे हैं इसका नाम है प्रथम निश्चंद यानी पहली धारा फिर दूसरा निश्चंद है दूसरी धारा तीसरा निश्चिंद है तीसरी धारा तो ये हमारा पहला निश्चंद चल रहा उसमें ये जो उन्नीसवा सूत्र है वो कहता है ये गुणादि स्पन्न निश्चंद गुणों की जो धाराएँ बह रही कहाँ से निकल रही हैं वो निर्गुण से निकल रही हैं जो गहने हैं कहाँ से निकल रहे हैं वो सोने से निकल रहे हैं जिसके अंदर सभी गहने समाये हुए हैं आप बोलोगे एक सोने का डला दे इसमें बताओ कौन सा गहना है तो हम तो कहेंगे इसमें बताओ कौन सा गहना नहीं है इसमें तो सभी गहना है ऐसा कौन सा गहना जो इसमें नहीं है ये तो कारीगर पर डिपेंड करता है कि वो क्या बनाएगा इस उससे हार बना लो आप चूड़ी बना लो चंपक बना लो कुछ भी बना लो क्योंकि उसमें तो कौन सा गहना नहीं है सभी गहने हैं उसके अंदर तो ऐसे ही कि गुणा थी इसके सामान्य स्पंद संस्कार सामान्य स्पंद का मतलब होता है चेतना सामान्य कॉमन तो स्पंद के दो रूप हैं सामान्य स्पंद और विशिष्ट स्पंद यानी परमेश्वर जब वो निर्गुण रूप में है तो हम उसको यहाँ काश्मीर शिव दर्शन में बोलते हैं सामान्य स्पंद वो परमेश्वर है और अपने आप के अंदर सृष्टि को समाया हुए अभी सृष्टि प्रकट रूप में नहीं मैनिफेस्ट कंडीशन में नहीं है अंदर है वो तो सामान्य स्पन्न और जब वो बाहर एक रूप ग्रहण करता तो उन रूपों की कोई सीमा है क्या कोई सीमा नहीं पत्थरी करोड़ों तरह के दिखेंगे आप लोग करोड़ों तरह के जीव जंतु करोड़ों तरह के मकान जमीन जायदाद करोड़ों तरह की तो उनकी कोई सीमा नहीं है असीमा असंख्य तो हर एक रूप एक गुण की धारा है इन्हें निर्गुण से गुण की धारा निकलती है एक शब्द भी किसी के मुंह से निकला तो वो भी गुण की धारा है तो उसका नाम या रखा है गुणादि गुणादिस्पन्द गुणों की धाराएं गुणादि स्पंद निश्चिंदा इन्हें गुण की धाराएं सामान्य स्पंद संश सामान्य स्पंद पर आधारित है जो संसार की जितनी भिन्नता भरी जो हमको संसार में रूप दिखाई देते हैं वो सामान्य स्पंद पर आधारित यानी उस, उसी निर्गुण चेतना पर आधारित है तो लब्धात्म लाभ हाँ जिस लोग योगी को आत्मलाभ हो चुका है यानी जो सुप्रबुद्ध स्थिति में यानी प्रबुद्ध से जो सुप्रबुद्ध बन चुका है जो दिल्ली पहुंच चुका है उसके बारे में कहते हैं कि लब्धात्म लाभा सततम जिसको स्वरूप का बोध सतत बना हुआ है अब वो क्या जानता है वो अभेद जानता है कि जो गुण की धाराएँ हैं और वो जो निर्गुण हैं दोनों के बीच में कोई भेद नहीं उसी निर्गुण से गुण की धाराएँ निकल रही है। वो निर्गुण हैं उससे धाराएं निकलती हैं वापस उसी में समा जाएगी फिर निर्गुण बन जाएगी निर्गुण से सगुण और सगुण से निर्गुण बनने में कोई परेशानी नहीं सोने से गहना और गहने से सोना सोने से गहना और गहने से सो सोना कितनी बार भी बना सकते वैसे सगुण से निर्गुण निर्गुण से शगुन बनना इसलिए वो कहते हैं कि सामान्य स्पंद और विशिष्ट स्पंद दोनों इंटरकन्वर्टिबल हैं यानी आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होने की उनमें क्षमता है तो लब्धार को लाभा सत्यतम सूर्यस या परिपंथी ना अब उसके लिए जो गुणों की धाराएँ हैं अब गुणों के धाराओं का क्या गुण है संसार की दिशा में हमारा कान पकड़ के आगे ले जाती कोई सी भी गुण की धारा है किसी को समझा हमने दुश्मन हम तो उससे लड़ाई करने बैठ गए किसी को समझा हमने मित्र तो हम उसकी सहायता करने बैठ गए किसी को सामने हमने प्राप्त हुआ कर यारे है मिलना चाहिए तो उसके लिए हम प्रयास करने बैठ गए तो यह हम जितनी भी गुण की धाराएं हैं हमको संसार के दिशा में लगा देते अनायासी लगा देते हमको पता ही नहीं लगता और हम परिधि की तौर चलते, चलते चलते चलते चले जाते हैं अपने जीवन के अंत समय तक चलते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति को सतत अपने बोध है अपने स्पंद का ये सब गुणादी स्पंद निश्चंद हैं जितनी धाराएँ हैं वो सामान्य स्पंद पर आधारित जो इतना समझ जाता है उसके लिए ये धाराएं दुश्मनी नहीं निकाल सकती बाधा नहीं पाते यानी वास्तव में मनुष्य की वास्तविक धारा किधर जाती है मूल धारा जाना चाहिए शिव की तरफ केंद्र की तरफ अंतर यात्रा की तरफ हमारे अपने स्रोत की तरफ जैसे अपने बात करी थी कि जल की एक बूंद से पूछो कहाँ जाना चाहती है तो वो हमेशा समुद्र में जाना चाहते वो कभी नहीं चाहते तो मेरे को हिमालय पर ले जाओ वो हमेशा जाना चाहेगी समुद्र पर आप हिमालय पर डाल दो तो भी वो बहते बहते वापस समुद्र में जाएगी गंगोत्री में भी डाल दो उठ के सीधे सीधे समुद्र में जाएगी वो क्योंकि उसकी नैसर्गिक भावना अपने स्रोत पर जाने की ऐसे ही मनुष्य की जो आत्मा है वो हमेशा परमात्मा से मिलना चाहती क्योंकि यही वही उसका प्रियतम है और यही उसकी चाह है कि मैं अपने परमेश्वर से इसी चीज़ को कृष्ण दर्शन में गोपियों का नाम दिया जितने मनुष्यों की आत्माएं हैं उनको वो गोपी कहें और जो कृष्ण है वो चैतन्य है और समस्त गोपियां उसी कृष्ण के लिए प्रयास करती प्रतिक रूप कहते कि, कि इतनी सारी महारानियाँ उन सचमुच में वो बूदे हैं जो वो समस्त वो उस समुद्र में मिलना चाहते तो मनुष्य की आत्मा का नैसर्गिक झुकाव मात्र उस सामान्य स्पंद में प्रविष्ट होने का है। तो सामान्य स्पंद में प्रविष्ट होने की जो नैसर्गिक इच्छा है उस इच्छा में कौन रोकता है गुणों की धाराएँ वो हमको अनजाने में ही धकेलती हैं कहाँ संसार की तरफ इधर जाओ इधर जाओ अभी क्या रखा है इधर अब उधर जाओ है ना तो लगातार हमारे को संसार में आकर्षण धन का आकर्षण यौवन का आकर्षण पद का आकर्षण पुत्र का आकर्षण ये सारे आकर्षण ऐसे हैं जो हमको संसार की दिशा में बहाते बहाते ले जाते और एक बात वो योगी है जो इस जागरूकता को बनाए हुए है जो संसार को परमेश्वर के रूप में और परमेश्वर को संसार के रूप में देखता है क्योंकि इंटरचेंजेबल है मालूम है कि इससे संसार संसार से बना तो उसके लिए ये धाराएं उसकी दिशा बदलने या रोकने का काम नहीं कर सकती अगर वो जा रहा है केंद्र की के तरफ तो ये धाराएँ उसको बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती यही इस चित्र का मतलब है तो कि गुणा स्पंद निषंधा सामान्य स्पंद संश्रया समस्त संसार में जो गुणों की धाराएं हैं वो एक ही श्रोत से निकलती हैं सामान्य स्पंद से संसार में जितने गहना है वो एक ही श्रोत से, से निकलते हैं सोने से और लब्धात्म लाभ है सततम और जो योगी है जो आत्मलाभ कर चुका है वो इस भुलावे में नहीं आता जो ये गुणों की धाराएँ हैं सबको बहा कर ले जाती परिधि की तरफ लेकिन सिर्फ योगी को नहीं बहा पाते इसके आगे अप्रबुद्यस्त स्वस्थ स्वस्थिति देता जितनी ये गुणों की धाराएं हैं इनके बारे में वो आगे बोलते हैं अप्रबुद्ध्यस्तवे स्थिति स्थगनोद्यता है ये सतत प्रयास करती हैं गुणों की धाराएं कि आपको स्वरूप का अनुभव न हो आप अपने आप को भूले रहो आप भूल जाओ कि आप स्वयं शिव हो या स्वयं ब्रह्म हो स्वयं कृष्ण हो ये भूल जाओ वो आपको लगातार भुलाने के लिए प्रयासरत होती है जितने भी गुणों की धाराएं हैं वो आपको सतक भुलाना चाहती हैं और पातयंती दुरा दुरुत्तारे पातयंती ने गिरा देती है उठा के आपको गिरा देती है कहाँ गिराते हैं दुरुत्तारे यानि दुर्गम रास्ते पर गिरा देती है ऐसे रास्ते पर गिरा देती हैं जहाँ पर कि चलना मुश्किल है पातयंती दुरोत्तारे घोरे संसार वर्त बनी जो संसार के घनघोर रास्ते पर पटक देते वर्तमान शब्द का मतलब होता है राह संसार वर्तमान ही यानी संसार की संसार के रास्ते पर जो घनघोर है जो पार करने में दुष्तर है कठिन है उस रास्ते पर ये आपको ले जाके पटक देती है कौन पटक देती हैं ये विशिष्ट स्पंद की धाराएं। जो गुणों की धाराएँ हैं गुणाधिस्पन्द निश्चिंदा गुणों की धाराएँ जो अलग अलग रूपों में हमको दिखाई देती हैं व्यक्तियों के रूप में धन दौलत के रूप में इज्जत मान सम्मान कुर्सी के रूप में और न जाने कितने रूपों पे आकर्षित करते हैं, संसार की ओर ले जाती है और योगी को इन सब पर करुणा आती जब कोई योगी देखता है कि बहुत बड़े नेताजी हैं बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं तो योगी को उनको देख दुख होता है करुणा जागती उसके हृदय में क्योंकि वो जानता है कि जितनी दूर चला जाएगा लौटने का रास्ता उतना लंबा हो जाएगा और वो जिन चीज़ों को महत्व तो दे रहा है वो दुर्भाग्य से ये नहीं पूछ रहा है कि इससे क्या होगा इससे क्या होगा चलो लोग आपको खूब सम्मान दे देंगे उससे क्या होगा चलो आप सोचो कि हम आध्यात्म का काम कर रहे हैं तो लोग हम पर हंसेंगे तो उसमें पूछे कि उससे क्या होगा हंसो क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे तब तक हमको ये गुण की धाराएं बहा के इतनी दूर ले जाएंगी कि लौटना कठिन हो जाएगा और इसीलिए कहते हैं कि पात है। है ना दुर्गम रास्ते पर गिरा देती हैं भोरे संसार वर्तमानी अब कैसी गिराती हैं इसके लिए ऋषि कहते हैं कि वो आपको माया के रूप में थकती जो गुणों की धाराएँ हैं उसमें तुम सत्य नहीं देख सकते माया जो है आपके आंख के आगे इल्यूजन पै भ्रम पैदा कर देती है माया का मतलब है भ्रम पैदा करने वाली शक्ति जैसे इसीलिए तो माया जाल बोलते हैं जो जादूगर दिखाता है हम समझ नहीं पाते कि क्या कर रहा है ये और ये कैसे हो गया इसलिए माया जाल बोलते हैं उसको माया का मतलब होता है भ्रम पैदा करने वाली शक्ति तो माया क्या करती है कि इस माया से जो कला विद्या राग काल और नियति नाम की पांच सीमांकन करने वाली शक्तियां पैदा होती वो कला के द्वारा आप जो कुछ कर रहे हो उसको इतनी सीमित कर देती है कि आपको लगता है मैं तो निरीह हूँ मैं तो अशक्त हूँ मैं दीनहीन हूँ इस तरीके से वो आप में आणोमल भर देती है, वो आपकी जानकारी को सीमित कर देती है आपके ज्ञान को सीमित कर देती आपकी तृप्ति को तृप्ति में बदल देती है राग के द्वारा और इतनी सक्षमता से इतनी बारीकी से वो राग आपके अंदर घुसता है कि गुरुदेव ने जब एक बात बताया था आंखें खोल गई उन्होंने बोला कि राग के रूप देखे तुमने कभी एक है मोह एक है घृणा और एक है विरक्ति आप फिर सोचना पड़े कि मोह तो समझ में आया कि राग है और जब कुछ चीजों से राग है तो कुछ से विरक्ति होगी स्वाभाविक है एक सिक्के के दो पहलू हैं कि भाई तुम मोह है कि ये मेरा बेटा है दूसरा मारे मारे मेरा नहीं मरना चाहिए तो ये मोह है ऐसे समझ में आता कि राग है विरक्ति कि पराया है कुछ भी हुआ करे इसको तो दुश्मन का बेटा है हो कुछ भी इसके साथ हमको क्या लेना देना ये विरक्ति ये मतलब घृणा है लेकिन तीसरी विरक्ति देखो विरक्ति कैसे राग है विरक्ति का मतलब होता है जब हमको संसार से विरक्ति हो जाए क्या जो हो रहा है सब ठीक है क्या मतलब मेरे को कुछ लेना देना मगर ये भी राग है क्या राग है कि तुम जीवन में मोक्ष पाना चाहते हो जीवन में कुछ पाना चाहते हो और उसले तुम विरक्ति का नाटक ओढ़ते हो वास्तव में विरक्ति भी एक राग का स्वरूप है यानी राग कितने बारीक तरीके से आपके शरीर में उलझ जाता है कि हमको उससे मुक्ति नहीं मिल पाती और हम सोचते हैं कि हम विरक्त हो गए तो विरक्त हो गए ये भी राग है जो वास्तव में विरक्त हो जाता है उसे खुद ही नहीं मालूम रहता कि मैं विरक्त हो गया क्योंकि वो तो प्रेमालू हो जाता है प्रेम में और घृणा में जो फर्क प्रेम में और मुँह में जो फर्क नहीं समझता वही कहता कि मैं तो विरक्त हो गया क्योंकि विरक्त व्यक्ति वो नहीं है जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं विरक्त व्यक्ति तो वो है जो संसार में सबसे बराबर का सरोकार है वो विरक्त पूर्ण विरक्त वो है जिसमें संसार में अपने पराय को भेद हुए बगैर उसमें दूसरों की दृष्टि से संसार को देखने की क्षमता है कि अगर उसे लगता है कि एक अपराधी भी है तो उसकी दृष्टि से भी वो संसार को देखना चाहते हैं कि वो आज क्या महसूस कर रहा होगा उसके हृदय के अंदर भावनाएं क्या होती हैं? ना उसके लिए हृदय में करुणा का अपार भंडार इकट्ठा हो जाएगा वो भी विरक्त है और जो विरक्त तो कहता है कि मैं तो विरक्त तो में कुछ लेना देना या संसार सब हो गया सब जिसको जो करना करा हो वो विरक्त नहीं है वो भी अभी राग के सूक्ष्मतम जाल में फंसा हुआ है और तीसरा है काल चौथा और पांचवा नियति है ना? टाइम और इस समय और अंतरिक्ष ये नियति में हम वहाँ और शहरी के अंदर फंस गए और समय के अंदर बांध दिए गए हम उस समय के गुलाम हो गए अभी हम गलती कर दी कल अब उसको पीछे जाके तो नहीं सुधार सकते कल कुछ होने वाला है तो कल तक इंतज़ार करना हमारी मजबूरी है क्यों हम कल को आज खींच के नहीं ला सकते इसलिए हम समय अंतरिक्ष के गुलाम हो जाते हैं तो इस तरह से ये पांच चीज़ हैं हमको घोर संसार की राह में पटक देते घोर संसार वर्धमन अतः सततम उद्यक्त अब इसलिए योगी कह ऋषि कहते हैं अतः सततम उद्यक्त इसलिए सतत उद्यम करो जो अभी अपन बात कर रहे थे शुरू में कि इसलिए सतत उद्यम करो उद्यम भैरवा अब उद्यम करने का क्या मतलब जैसे उन्होंने यहाँ लिख दिया ऋषि ने कि सतम सततम उद्यम उद्योगतः यानी उद्यम करो उद्यम करो यानी इफोर्ट्स मेहनत करो कोशिश करो पर किस चीज़ की और कैसे करें कोशिश दौड़ लगाएं दंड बैठक लगाएं योगा योग के आसन करें क्या करें तो ऋषि यहाँ बताते हैं जैसे गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ उद्यम का मतलब होता है कि अपने इस समस्त संसार की जो बाहर बहने वाली धाराएं हैं इनकी दिशा मोड़कर अंदर करने का प्रयास करें यानी हम अपनी चेतना में इस संसार को विलीन करने का गंभीरता से प्रयास करें जब हम ये प्रयास करते हैं कि मैं ही हूँ जिससे ये संसार तो प्रोजेक्ट हुआ है या बाहर निकला है और इसको मेरे को अपने में समाना है तो जब हम ये जो विशिष्ट स्पंद की धाराएं हैं इनको हम अपने सामान्य स्पंद में विलीन करना चाहते हैं विलीन करना चाहते हैं उनको मिला देना चाहते हैं जब ऐसी भावना के साथ हम संसार को देखते हैं जागरूकता से तो उसी का नाम उद्यम तो जब हम ये करते हैं उद्यम अतः सततम उद्योगतः स्पंद तत्व विविधता जागृदेव निजम भावम न चिरेदाधी गच्छति वो कहता है कि यहाँ पर हम उस प्रबुद्ध व्यक्ति की बात करते हैं। जो बाकी तो कोई करेगा ही नहीं है प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए सारी बात हो रही है क्योंकि सुप्रबुद्ध को तो जरूरत नहीं है और बुद्ध और अबुद्ध तो करेंगे ही नहीं करेगा खाली प्रबुद्ध व्यक्ति जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता तो उसको न चिरणाधिक क्षति जब वो उद्यम करता है जब वो प्रयास करता है तो उसको बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता ये एक तसल्ली देने वाली बात है जो ये कहती है ऋषि कहते हैं कि अगर हम सतत चिंतन करें संसार को देखते हुए जागरूक रहें कि हम सिर्फ शिव देख रहे हैं हम कभी कभी क्या होता है मंदिर में जा जागरूक हो जाते हैं कि हम भगवान को देख रहे हैं ये सब फालतू के विचार ने दिमाग में भगवान को देख रहे हैं लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो क्या अब आ जाओ संसार में लेकिन अगर हम संसार को देखते वक्त ये जागरूक रहें कि हम शिव को देख रहे हैं शिव का दर्शन कर रहे हैं एक कल्पना करो कि अगर हमारे सामने साक्षात शिव आएंगे तो हम क्या करेंगे हम आश्चर्य और आनंद से भर जाएंगे तो गुरुदेव कहते हैं कि जब इस संसार को देखते हो तो तुम आश्चर्य और आनंद से क्यों नहीं भरते क्या एक फूल खिलता है तो तुमको आश्चर्य क्यों नहीं होता समय पर सूर्योदय होता तो आश्चर्य क्यों नहीं होता जब प्रीमियम बरसात होती तुमको आश्चर्य क्यों नहीं होता जब ऋतु बढ़ती हैं फसल उगती हैं जमीन में से एक इतना सा बीज बोता तो इतना बड़ा पेड़ निकलता और उसमें इतने सारे फल लगते हैं तो फिर तुमको आश्चर्य क्यों नहीं होता ये समस्त आप शिव दर्शन ही तो कर रहे हैं ये क्या हो रहा है जो कुछ हो रहा है संसार में और गतिविधि सिर्फ चेतन कर सकता है जड़ नहीं कर सकता अगर बिजली चमक रही है फसलें उग रही हैं बादल छा रहे हैं बरसात हो रही नदी बह रही तो ये चेतन ही कर सकता है जड़ में कोई संभावना नहीं है किसी गतिविधि की इसलिए ये चेतन का मतलब होता है ये गतिविधि का मतलब होता है स्वातंत्र शक्ति परमेश्वर की शक्ति और जो हमको समस्त रूप दिखाई दे रहे हैं वो परमेश्वर स्वयं तो जब हमको शिव शक्ति के सतत दर्शन हो रहे क्षण भर ऐसा नहीं जा रहा है शिव और शक्ति हमको सतत दिखाई दे रहा है तो फिर हम आनंद विभोर क्यों नहीं हो पाते तो योग्य वो है जब इन सबके बीच में आनंद विभोर होता है शिव के दर्शन करता है शक्ति का दर्शन करता है सारी जो लगभग झाँकी है जो आवाज़ आ रही है पंखा चलने की आवाज़ आ रही है ये क्या है ये शक्ति नहीं है तो और क्या है ये हमारे को यहाँ पर प्रकाश दिखाई दे रहा है ये हम इतना सारा लोग दिखाई दे रहे हैं क्या है शिव नहीं है तो और क्या है समस्त अस्तित्व शिव है और समस्त गतिविधि शक्ति है तो इन सबको जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारी दृष्टि बदलती है तो वो कहता है कि ना चिरादि चिरनाधि गच्छित तब बहुत देर नहीं लगेगी आपको जब आप जागरूकता से इस संसार को लगातार देखोगे वो बिल्कुल भी अभी नहीं बोल रहे हैं आपको कि पालथी मार के बैठ के देखना है वो अभी ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको कोई विशेष समय पर स्नान करके बैठना है वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई विशेष मुहूर्त में आपको बैठ बोल कहते हैं आप ये जिंदगी ही एक मुहूर्त है उसके लिए जो योगी है उसके लिए पूर्ण जीवन है आनंद का उत्सव है और इसमें वो सतत अपने निकास से, मात्र शिव शक्ति दर्शन का दर्शन कर जब उसको वही दिखाई दोनों दिखाई देते हैं तो उसका आनंद क्यों नहीं होगा आश्चर्य मिश्रित आनंद क्यों नहीं होगा उसको हर क्षण मिश्रित आनंद होगा और सतत वो आनंद में ही डूबा रहेगा कि वो तुम तो उसके दर्शन कर रहा है और जब कोई नया रूप दिखेगा उसको तो बोलेगा वाह कि माँ तेरा ये भी रूप ये सब कुछ तब संभव है जब हम एक संकल्प लें कि हम अपने दृष्टि को बदल करें सिर्फ बात करने से बात सुनने से बहुत ज़्यादा नहीं होता बहुत धीमे होता है लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं तो हम उस दिशा में निर्बाध गति से आगे बढ़ते हैं और तभी उसी बात के लिए कहा कि न चिरे अनाधिक अच्छत तब बहुत समय नहीं लगेगा कि जब आप प्रबुद्ध से सुप्रबुद्ध बन जाओगे यानी आप जागृत देव निज भावन जब अपनी चेतना के प्रति जागरूक रहोगे और उद्योग करोगे उसी चेतना में समस्त विलीन करने सब कुछ संसार उसी चेतना में है तो स, चेतना को देखो जब आपको क्या दिखेगा संसार और जब आप संसार को देखोगे तो क्या दिखेगी शिव शक्ति अब ये जो अगली अंतिम जो है आज की श्लोक इस इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अगली बार इसको भी फिर जारी रखेंगे ये अभी आपने बात करती कि जब शक्ति तो शक्ति है चाहे वो विपरीत शक्ति हो चाहे सहयोग करने वाली शक्ति हो शक्ति तो शक्ति है अब हम उसको कैसा उपयोग करते हैं ये हमारा पर निर्भर करता है ये भी हो सकता है कि हम एक अच्छी चीज़ का दुरुपयोग कर लें या भी हो सकता है बुरी चीज़ का सदुपयोग कर लें कचरे से बिजली बना लें या बिजली का कचरा कर लें दोनों हमारे लिए संभव है अभी हम पर निर्भर करते हैं हम क्या करें वही बात यहाँ पर उन्होंने बताई है ये अतिक्रोध जब बहुत गुस्सा आ जाता है आदमी लाल पीला हो जाता है अंदर से बेहिसाब क्रोध आ रहा है और आता ही कभी ना कभी तो हमको सबको आता है वो कहते हैं क्रोध करने से घबराओ मत आ रहा है क्रोध तो आने दो क्रोध कर रहे हैं ऐसा कि हम तो योग्य हम क्रोध करेंगे नहीं क्रोध आ रहा है तो क्रोध आने दो लेकिन क्रोध में एक ऊर्जा है क्रोध कभी भी बिना ऊर्जा के नहीं हो सकते आप गीत गा सकते हो बहुत कम ऊर्जा से किसी से बातें कर सकते हो बहुत कम ऊर्दा से पर क्रोध करते हो जब तो ऊर्जा बहुत तेज निकलती है आपके अंदर से तो अतिक्रुद्ध प्रहृष्टों यानी बहुत ज़्यादा आनंद खूब मज़ा आ गया कुछ जैसे मान लो कि आपकी कहीं मुकदमे में जीत हो गई या बहुत दिनों बाद आपका बेटा कहीं खो गया था लौट आया लाठी लग गई तो बहुत बड़ी खुशी होती है वो भले सांसारिक खुशी होती ना तो कहते कि अतिक्रुद्ध प्रवृष्टो किम करोती माँ उष्ण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि हम क्या करें क्योंकि हमको अपना कर्तव्य नहीं सूझता कभी एकदम ऐसा लगता है कि और ये क्या हुआ अब हमको नहीं मालूम कि अगले क्षण हमने क्या एक्शन लेना तो ऐसी किसी परिस्थिति में धावनवा धावन पदम गच्छे तथा स्पन्धा प्रतिष्ठित या फिर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमको भागना पड़ता तुरंत उठ भागो बिल्डिंग हिल रही है गिर जाएगी भागो एकदम हम भागने लगते हैं तो ऐसी किसी परिस्थिति में या तो बहुत क्रोध हो या भागने की स्थिति हो या बहुत प्रस, प्रसन्नता की बात हो या हम आवाज़ करेंगे मतलब अभी एक सेकंड में हमको अपना कर्तव्य समझ क्या करें तो ऐसी किसी जैसे हम यहाँ बैठे हैं निकलने के दरवाजे मालूम पड़ा होगा दरवाजे पर शेर खड़ा हो गया एकदम हम घबराएंगे आप क्या करें क्या हमारे कि हमारे कर्तव्य हमको समझ नहीं आ कि दरवाज़ा बंद करें कि वहाँ जाएंगे तो पकड़ तो नहीं लेगा हम पता नहीं समझ नहीं पाते कि क्या करें तो ऐसी किसी परिस्थिति में योगी क्या करता है इस ऊर्जा का उपयोग करता है इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ के लिए करता है कि स्पन्ध में प्रतिष्ठित होने के लिए करता है योगी यानी जब ऐसी किसी परिस्थिति का सामना हो गया बहुत हर्षित हो रहे हो या बहुत दुखी हो रहे हों या बहुत क्रोधित हो रहे हों तो दुख की क्रोध की ऊर्जा इसके लिए गुरुदेव का एक प्रसिद्ध वाक्य है वो जो हमको बार बार कहते हैं कि वेदना को वंदना में बदल दो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी जो ऊर्जा आपका नुकसान करना चाहती है उसी ऊर्जा को आप बोलो कि मुझे ईश्वर की तरफ ले जाए वो मना नहीं कर सकती वही ऊर्जा आपको जो ईश्वर से दूर ले जा सकती है वही ऊर्जा आपको पकड़ के ईश्वर तक ले जा सकती निर्भर इस पर करता है कि आप शिव बनकर जब आदेश करोगे तो उस ऊर्जा की कोई हिम्मत नहीं कि आपको मना करे इससे जागरूकता से आप अगर जिस भी ऊर्जा की बात करो तो हम इस चीज़ को आगे और जारी रखेंगे ये अतिक्रुद्ध वाला तो आज का कार्यक्रम चूंकि समय आपका पूरा हो गया इसलिए समाप्त करते हैं